गीता तत्वचितन आत्मसमर्पण भगवत्कृपा कावाच एवुक्त केश गुड़ाकेश गोविंदम उक्ति तुषि बभूव तमुवाच शिशिकेशसन्न्यो भारत से नोयोमध्ये विशीदंत वच संय बोला हे सत्रुतापन झित्राष्ट्र निद्रा विजयी अर्जुन अंतर्यामी भगवान कृष्ण से इस प्रकार कह चुकने के बाद साफ साफ यह बात कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गया हे भारत इस तरह दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए से यह वचन कहने लगे एक ओर अर्जुन भगवान से उपदेश की याचना करता है और दूसरी ओर स्पष्ट रूप से कह भी देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि अर्जुन ने भगवान की शिष्यता स्वीकार तो कर ली पर अब भी उसका अहम पूर्ण समर्पण में बाधा डाल रहा है वह अपने युद्ध न करने के निश्चय को कायम रखता है पर साथ ही अभिप्राय यह भी है कि यदि भगवान उसे युद्ध की सार्थकता समझा दें तो वह युद्ध से मुँह नहीं मोड़ेगा अंतर्यामी श्री कृष्ण अर्जुन के मनोभाव को समझ लेते हैं और वे मुस्कुराते हुए से अर्जुन को समझाने के लिए प्रवृत्त होते हैं ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान का मुस्कराना उनकी निर्लीपता को सिद्ध करता है जिस अर्जुन को केंद्र बनाकर उन्होंने इस महाभारत युद्ध की योजना बनाई अधर्म और अन्याय के नास का उपाय रचा उसी अर्जुन के स्पष्ट रूप से युद्ध न करने की बात कह देने पर भी उनके माथे पर एक शीतल नहीं है न उनमें क्रोध है न छोभ, न विषाद अधरों पर है मंद मुस्कान जिसकी छटा अज्ञान तिमिर का नाश कर देती है भगवान कृष्ण अपने उपदेशों के जाज्जुल्य विग्रह हैं स्थित प्रज्ञता का इससे बढ़कर मूर्त रूप और क्या हो सकता है भगवान कृष्ण का जीवन गीता की सर्वोत्तम टीका है